तो आज के इस शो में हमारे साथ विशेष आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछली बार भी हमने उनकी बातें आप तक पहुंचाई थी और इस बार भी ग्लोबल सबमिट 2019 में उनका आना हुआ है क्योंकि यहाँ पर 250 से 300 आर्टिस्ट आए हुए हैं जो पेंटिंग्स कर रहे हैं और एक थीम के साथ आध्यात्मिकता को किस तरह से हम चित्र में दिखा सकते हैं ये एक थीम लेकर वो काम कर रहे हैं और दिन, पिछले तीन चार दिनों से उन्होंने काम किया है अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिशन में भी लगाया हुआ है तो आइए आप आशा चड्डा जी जो आर्टिस्ट हैं और मल्टी टैलेंट हुमेन हैं उनके साथ हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से आशा चड्डा का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आप सुनाए कैसे हैं? <laughs> हम भी अच्छे हैं आपको देखकर और अच्छे हो गए है। <laughs> <बहुत च्छे> हैं <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ से हमारे श्रोता भी खुश हो रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ खास बातें बताइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी <laughs> आपने इस ना चीज़ को इस काबिल समझा कि कुछ चंद शब्द न कहूँ जी, जी जी जी। मैं बहुत ही सादा सिंपल और यूं कह सकते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की वूमेन हूँ और जिसके अभी इसी क्वालिटीज के हिसाब से मुझे उन्होंने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का भी खिताब दिया है <laughs> तो अक्सर मैं ऑलराउंडर रही हूँ और मैं क्रिएटिव रहती हूँ <laughs> और रमेश जी अब यकीन नहीं मानेंगे बचपन से ही हम लोग आर्मी बैकग्राउंड था तो शुरू से ही हमें वो आलस बातें बाते नहीं भी। है। जो भी हो अब मैं देखो एंकरिंग भी कर लेती हूँ सब कुछ कर लेती हूँ राइटर हूँ लिखती हूँ आर्टिस्ट हूँ हाँ, अभी मैं <laughs> कांटेस्ट में भी आई हूँ तो वहां भी सब लोगों ने मुझे आप कैसे पहुंचे तो उन्होंने यही देखा कि मैं ऑलराउंडर हूँ और अभी भी इसे तक वैसे दोस्तों मैं ये कह सकती हूँ कि एज को एज इज जस्ट नंबर ऑफ और एज का कुछ नहीं है इंसान जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो कर वो सकता, कर सकता है।, है।, है और फिर जब इतना सुंदर ईश्वर ने जीवन दिया है तो उसका यूज तो करना ही चाहिए ना सही बात है क्योंकि जो चीज हम ये समझते हैं जो गुण हमारे में है वो हम दूसरों को दें ताकि उनका भी फायदा हो हुँ, हुँ, अब जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसे रोजमर्रा गरीब हैं जो पे नहीं कर सकते क्योंकि आजकल देखो हर इंस्टीट्यूट में पैसे की खूब है खूब बड़ी बड़ी फीसें हैं तो हम चाहते हैं कि वो कर नहीं सकते तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देना देती हूँ और हुँ, देना भी चाहूंगी फॉर फ्यूचर में अपने अंतिम दिन तक मैं चाहती हूँ मैं अपनी देश के बच्चों की सेवा करूँ और जो भी मेरे से बन पड़े वो हम मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत हाई फाई हुई मेरे पास करोड़पति पति नोट है नोट नहीं है नोट नहीं, नहीं है हाँ धन है बहुत सा ज्ञान का धन है जो मैं बांटना चाहती हूँ या कला का धन है सही बात है तो अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो इस मैं चाहती हूं कि उन लोगों को व्यवसाय मिले वो मुझसे सीखें और सीख के कुछ करें और व्यवसाय मिले उन्हें ताकि जीवन यापन कर सकें सही बात है आशा चड्डा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, आपके परिवार में सभी लोग आर्मी यानी देश की सेवा में हैं, और उसके साथ आपने अपने जीवन को व्यतीत किया है तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है आपके साथ हमेशा रहा है और जैसे आपने कहा कि आपके पास मल्टी टैलेंट है एंकरिंग भी कर लेते हैं जो भी सेवा आपको मिलती है या जो भी सामने आपके आते हैं उन चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से करने की आपकी हमेशा कोशिश रहती है और अभी आपका इच्छा है कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं अपने पेंटिंग्स या अपने जो ज्ञान है उसको बाँट लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने का जो भाव है वो आज बरकरार है और आपसे जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं आपसे सीख सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हैं और आशा शिद्ढा जी जो है हमारे साथ है और काफ़ी अच्छा उनका जो है रुझान रहा है इस फील्ड में पेंटिंग के फील्ड में और पिछली बार भी उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई थी और इस बार भी जो ग्लोबल सबमिट है उसका जो थीम है स्पिरिचुअलिटी यूनिटी पीस एंड पॉस्परिटी तो इस विषय को लेकर उन्होंने देखा यहाँ पर कि किस तरह का आप, आ, पेंटिंग्स होना चाहिए तो उन्होंने एक पेंटिंग भी बनाई है तो मैं चाहूँगा कि उस पेंटिंग के बारे में बताइए जो पेंटिंग आपने अभी बनाई और उसे एग्जिबिशन में सबमिट किया है जी रमेश बहुत बहुत धन्यवाद आ, मैं अक्सर पेंटिंग बनाती हूँ थीम पे वो पेंटिंग बनाती हूँ जो लगने के बाद खूबसूरती और एक मन को सुकून देने वाली हूँ ऐसी ना हो कि जिसे हम कमरा बंद करें भी इसको नहीं दिखाना ये देखने में भयानक लग रही है या बच्चा डर रहा है या बच्चा शर्मा रहा है कुछ ऐसा नहीं, नहीं। मतलब कि ऐसी पेंटिंग जिससे देख के कोई सीख सके कुछ सही बात है जैसा कि मैंने पिछली बार भी बनाया तो उसमें भी एक थीम था तो मैं मोस्टली जब ये पेंटिंग बनाती हूँ तो कला का बखान करती हूँ और कला कौन सी मैनुअल नहीं इससे पहले मैं इस बार भी मेरी पेंटिंग में अगर देखा जाए तो मैं हमेशा जो कुदरत की बनाई कला है हुँ, हुँ. जिसे आज तक कोई मनुष्य ठुकरा नहीं सका या मनुष्य उसके काबिल नहीं बन सका हुँ, हुँ, मैं वो बनाती हूँ लास्ट टाइम मैंने भी दिखाया था कि सोनोग्राफी के बारे में दिखाया था हुँ, हुँ, हुँ. अब अक्सर यहाँ हरिद्वार में जो एक आश्रम है वहाँ से योगिनी जी आती हैं, आज भी आई हुई है तो हाँ आज भी वो पहुंची हुई है तो वो उस थीम के बारे में जब उन्होंने डिटेल्स में तो वो इतनी जार जार रोई कि हैरान होगी कि सच में अलाद को जन्म देना क्या इतना कठिन है हु. क्योंकि सोनोग्राफी अब सब देख के कहने अरे ये क्या चीज है क्यों है मैं क्या देखो आप कला के पीछे जाते हो वो पेड़ पौधे फूल ठीक है ये सब आप देख रहे हो ये सब आपको विजिबल है नहीं। नहीं। नहीं। मगर तुम वो कला नहीं देख रहे जो ईश्वर की बनाई है जो अप्रत्यक्ष रूप में आपके नहीं। सामने नहीं, नहीं दिखाई देती नहीं। मगर अचानक मेरा एकदम जब मुझे बनाने का सुझा तो हमारे ही परिवार में किसी बच्चे का जन्म होने वाला था तो वो सोनियोग्राफी कराकर आए तो जैसे ही उन्होंने मुझे दिखाया तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ अरे ये कला तो कोई नहीं कर सकता नहीं। क्योंकि जब हमने इसको देखा तो मैं अभी बात करते वरते मेरे कंपन उठ रही है कि वाकई हम कलाकार क्या है कलाकार तो ऊपर वाला है उसकी कला के आगे तो कोई भी, कोई नहीं।, भी नहीं।, है। नहीं है तो वो सोनियोग्राफी को मैंने डिटेल में बताया था कि देखो कैसे कैसे हर वक्त के साथ अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए तो क्या हम इतने पर्टिकुलर हो सकते हैं कभी भी नहीं सही बात कि जितना ईश्वर को पता है कि एक महीने में बच्चे ने कितना ग्रोथ करना है उसने कितना खाना है दो में कितना खाना है छः में है। और हैरानी की बात है कि देखते देखते कि इंसान ही समझते कि कला का तो मैं मतलब बखान नहीं कर सकती नहीं, कोई भी नहीं कर सकता नहीं, तो मुझे उसके अंदर एक ऐसी चीज क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है सही बात है उसको देखते मैं ठीक है औरों को नहीं पसंद आया आ, होगा कईयों का जिनको समझ में आ गया एकचुअली कला एक ऐसी चीज़ है जो समझने की चीज़ है। है। है, सही बात ठीक है। है, फूल पत्ते आपने देख हुँ, हुँ। देख देख लिए। अच्छा लोग बिल्डिंग ली, हुँ, हुँ। या कुछ देख लिया, मगर इस कला को मैंने बनाने का मकसद ये था कि आज जो चाइल्ड इसके पीछे बहुत बड़ी बात थी जो गर्ल चाइल्ड की कह रहे हैं है, हाँ, हाँ। कन्या भूड हत्या के कह रहे हैं, उस चीज को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था क्यूँ की लोगों को वैसे अगर दिखाया जाए सीधा तो उन्हें कुछ भी नहीं जीवन में कर रहे जो वो ईश्वर कर रहा है अंदर कितनी मतलब घनघोर एक किस्म से चलती है जिसे हम समझ नहीं पा रहे तो कम से कम वो लोग जो इस कन्या का सर्वनाश करने पर तुले उन्हें समझ में आए कि कितनी कीमती चीज हम खो रहे हैं तो है। उस चीज को समझाने के लिए बनाया था इस बार भी मैंने आई तो मैंने एक जब इन्होंने सबने कहा कि बाबा के वो बनाना है तो बाबा का सबने बनाया अब पेंटिंग में देखो तो सभी में एक ही थीम है या तो गुरुजी के उन्होंने पोर्ट्रेट है या फिर थीम के अंदर वही उनकी लाइट है या वही चीज है तो ये चीज देखते देखते अक्सर मनोटनस आ जाती है लोगों में और मनोटस भी की बात अगर ना करें तो ये आता है एक रूटीन हो जाता है कि हमने बनाया और इस, इसी एक ही टॉपिक पे बनाया मगर मैं चाहती हूँ ये सब जाने बाबा के भी दर्शन जरूरी हैं बाबा की स्पीच भी जरूरी है मगर साथ साथ अगर बाबा की स्पीच हम तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर कुछ ज्ञान हो बाबा तो स्पीच देते हैं देते हैं हमें समझता सिर हिलाने से या हाना <laughs> करने से कुछ नहीं होता बात है। अब सदा सच बोलो ये तो सब, सबको समझ आता है मगर कोई कितने परसेंट सच बोलता है ये, ये तो तभी तो पता है। चलता है जब वो इंसान करता है <laughs> तो मैं कई बार ये नोटिस करती की जो भी ये हरकत करते हैं लोग उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ का असर कहाँ होता है मैं जब यहाँ मधुबन में आती हूँ तो मैं कई बार आज भी आज भी मेरी एक ब्रदर जी से बात हुई है बॉम्बे से आए थे तो उन्होंने जैसे उन्होंने बात की दोनों के विचार एक साथ मिले अच्छा, तो अच्छा। मैंने हंस के कहा मैं भैया ऐसे लगता है कि पिछले जन्म में भाई बहनी थे क्योंकि जिस तरह के मेरे शत्रु विचार मैं कर, देखो भाई खाना कितना अच्छा है और लोग कहते हैं कि मसाला नहीं है ये नहीं है मगर वो ये नहीं समझते इसके अंदर क्या है क्या है तो जैसे वो नहीं समझते कि मिठास खाने में बिना प्यास के भी है ऐसे ही कोई नहीं समझता कि बाबा की स्पीच लेके अगर हम उसको इनहेल करते हैं उसको समझते हैं उसको समझाते हैं तो उसका असर किसी पे क्या होता, क्या होता है तो इस चीज को दिखाने के लिए मैंने हुँ, हुँ. एक हार्ट बनाया है उसमें हुँ. हार्ट बनाया और वो भी सर्जिकल हार्ट हुँ, हुँ. जिसे कट करके देखा जाए तो उसको ये समझाने के लिए बताया कि एक शांति दूत मैंने कबूतर बनाया है जो एक शांति का प्रतीक है यानी आप दिल से स्पिरिचुअलिटी दिखाइए अगर अध्यात्म को जानना है तो आप इस चीज को पहले जानो अगर बाबा की स्पीच आपने समझनी है तो पहले अपने दिल को समझो क्योंकि जब तक दिल आपका साफ नहीं है दिल के अंदर समझने वाली शक्ति नहीं है नहीं। तो आप नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपके दिल के अंदर पीस की जगह क्रोध होगा तो बाबा लाख सिर पटक ले आप नहीं सुधर सके ये तो समझने वाली बात है इसलिए मैं थीम इस तरह की थोड़ी अलग यूनिक यूनिक रखती हूं मैं जी जी आशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे श्रोताओं को भी आपकी भावना पहुंच रहे होंगे आप जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पिछली बार का जो थीम था आपका सर्जिकल वो चीजें आपने बताया कि किस तरह से एक नया मानव का जन्म होता है और उसे हम जाने अनजाने में बाहरी रूप से देखना चाहते हैं और उसको जो है सर्जिकल जैसे कि आपने कहा सोनोग्राफ़ी जो करते हैं उसके पीछे दो कारण होता है एक आपकी चाहत होती है कि आपको लड़का ही चाहिए लड़की ही चाहिए उस वजह से भी हम लोग ये चीज़ें करते हैं लेकिन कोई भी क्रिएशन हो ईश्वर का क्रिएशन है उसमें आपको क्या हस्तक्षेप करने का अधिकार है बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उस परम आत्मा के हम भी क्रिएशन है हम भी उसकी एक रचना है इसका ज्ञान हमें भूल जाता है जिसके वजह से हम लोग जो हैं इस तरह के आ, अज्ञानता वाले अनजान वाले चीज़ें कर देते हैं जो हमारे समाज में आ, दूसरों के लिए पीड़ादायक होता है और उसमें हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करनी है या फिर हमें ज्ञान का सच्चा ज्ञान का दर्शन हो तो उन चीज़ों को हमने किसी भी तरह से जैसे पेंटिंग के माध्यम से हो ज्ञान के माध्यम से हो हम लोगों के बीच में रखते हैं तो वो चीज़ें अगर समझ पाते हैं तो बात अच्छी बात है नहीं समझ पाते तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी जब तक आपके पास समझ आ जाए तो दूसरा अभी जो थीम है इस साल का जैसे आपने बनाया है थीम अध्यात्मिकता यूनिटी यानी एकता और फिर शांति इस पर हमने थीम दिया था और इसी थीम को लेकर सारे ही लोग अपने अपने चित्र बना रहे पेंटिंग्स बना रहे और आशा जी ने भी उसमें भाग लिया है तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा उनको समझने की कोशिश किया कि, कि किसी ज्ञान को समझने के लिए आपके पास अच्छा दिल होना चाहिए सच्चा दिल होना चाहिए दिल है तो फिर आप आगे की बातें भी कर सकते हैं क्योंकि कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको ज़बरदस्ती भी आप अपने पास रखोगे तो उसका कोई उपयोग आपके लिए नहीं होगा जब तक कि आपका दिल ना हो तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है रिलेट करता है आध्यात्मिकता हो या किसी भी चीज़ को आप चाहते हो दिल से तो वो चीज़ें आप कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो आप कर पाएंगे या चल पाएंगे जब आपकी इच्छा ही नहीं है तो वो चीज़ें करने में उतनी आ, आसान चीज़ भी आप मुश्किल में कर पाएंगे तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका दिल वो उस चीज़ को समझे जाने और आप दिल से जब करेंगे चीज़ें आसान होती हैं तो ये चित्र बनाकर उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है तो आइए बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी आशा चड्डा को अपने इस भावनाओं के साथ जब जुड़ते हैं तो चित्र बनाते वक्त वो ये सोचते हैं कि कुछ यूनिक चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और अब जाते जाते मैं कहूँगा कि जैसे आप अलग अलग चीज़ों में रुचि रखते हैं संगीत के साथ आपका क्या रुझान है किस टाइप के गीत आप सुनना पसंद करते हैं क्लासिकल या फिर बॉलीवुड के या फिर पुरानी फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं <laughs> रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप तारीफ़ कर रहे हैं मैं दोस्तों आप भी परेशान हो गए हो गए हो सकता है कि मेरी बातें आपकी समझ से थोड़ा दूर हो मगर मैं ही चाहूंगी इसे एक दो बार आप सुनिए और इसे समझने की कोशिश करिए दुनिया में सब कुछ है अगर हम चाहें तो पा भी सकते हैं ना उम्र का तकाजा है ना समय की कमी है बस कमी है तो हमारे इन चीजों में कि हम आगे बढ़े कैसे रास्ता देखिये बढ़ना चाहेंगे तो रास्ता खुद ब खुद आपके सामने खुल जाएगा कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दस दरवाजे खुलते हैं खुल तो ईश्वर अपना साथ देते हैं बाकी आप तो गाना कौन सा सुनेंगे ये आप चाहिए <laughs> आपका पसंदीदा गीत हमें बताइए मेरा पसंदीदा पसंदीदा गीत तो सभी हैं हाँ। पुराने भी है क्योंकि एक चीज तो रमेश जी आप भी समझेंगे कि पुराने गानों में कुछ रस तो है सही बात है, है ना ओल्ड इज गोल्ड सही बात तो है। मुझे ही लेते, जब पुराने ना तो बस मेरे हिसाब से तो ये पे, कोई बाबा की स्पीच सुनते तो शांत हो जाते है ना तो मैं पुराने गाने से और आपको ये जान के हैरत होगी की मैं जितना आर्ट करती हूँ मैं गाने के साथ करती हूँ खुद भी बोलती हूँ और सुनती भी रहती हूँ तो इसमें आज की गानों में आप देखो वो उसमें रस तो नहीं शोर ज्यादा है और सबसे बड़ी बात उसमें मीनिंग नहीं है मीनिंगस मीनिंग कहीं ना कहीं वो चीज है कहीं ना कहीं मीनिंगस बस उन्होंने ये क्या डीजे चला दो ऊंचा चला दो है। हाँ, जैसे तो तो तो मनोरंजन का साधन है हर इंसान की चॉइस है बाकी गाने तो पुराने हैं कौन सा गीत आपको जो अभी याद आ रहा है मैं गुनगुनाती भी हूँ वो भी अच्छा है जो एक फिल्म है जी, जिसे मैं जानती नहीं हूँ मगर वो गाना बहुत अच्छा है जिसे बिछड़े सनम बिछड़े मौत न आई मेरी जान जुदाई हाय लंबी जुदाई चार दिन आदा और जुदाई जुदाई चलिए बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है ये अपना थी ही, हीरो इस फिल्म का ये गाना है और इसमें ये गाना ख़ास पाकिस्तान की एक गायिका रही उसे ब्रेक दिया गया था इस गाने में तो बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं ने बहुत बार इस गीत को सुनाया होगा सुना होगा और सुनते भी होंगे तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज के तौर पे हमारे सभी लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे मैं मैसेज तो बहुत अच्छा देना चाहती हूं अगर ये मैसेज को आज की दुनिया में यूथ के ऊपर है मैं राइटर भी हूं तो मैंने राइटर के ऊपर भी जब मैं लेख लिखा है तो वो भी मैं यूथ के ऊपर संस्कृति एंड युवा चेतना ये मेरा टॉपिक था मैंने काफी लेंदी चार पेज का लिखा था और उसमें मैंने वो बातें लिखी थी जो एक प्रैक्टिकल में हम करते हैं और जो होनी नहीं चाहिए तो मैं ये मैसे अभी ये अगर मैं इसे अब सवाल करेंगे तो इसका जवाब बहुत लंबा होगा तो समय की कमी के कारण मैं आपको छोटे से मैं बताती हूँ कि आज की डेट में जो है एक छोटा सा शब्द हम पढ़ते आए हैं पढ़ाते आए प्लीज ओबे द एल्डर तो इसका इम्प्लीमेंट लाइफ में नहीं हो रहा तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी युवा भाई बहन मेरे दोस्त समझिए चाहे कुछ भी पर इस चीज को अपने जीवन में एक मंत्र की तरह उसे अपने अंदर संभालें कि माँ बाप दुनिया में सबसे कीमती चीज है hmm. उनकी वो एक वैल्यू नहीं है hmm. क्योंकि जब तक आपके स्टेजेस दो निकल गए जन्म हो गया बचपन निकल गया युवावस्था निकल गई उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि हमारा पार्टनर है हमारा जीवन साथी है तो आप इन माँ बाप की क्या ज़रूरत है तो आप उस समय एक कड़वा सच है आप उनको एक साइड पे कर देते हो पर पास तब बुलाते हो जब, जब आपके पास जरूरत होती है तो ये बाहर दूर करने और पास बुलाने के बीच का जो सफ़र है बहुत कड़वा सफ़र है जो एक दर्दनाक सफ़र है सफर हमारे बड़े बुजुर्गों को तोड़ देता है और उन्हें अपने वही पुराने जीवन को याद कराता है कि देखो हमने कितना किया था आज बच्चा हमारे साथ ये कर रहा है मगर दोस्तों एक बात समझो आज आपने माँ बाप को आप परेशान कर रहे हो तो कुछ समय बाद आपके भी बच्चों ने अगर आपके साथ ये भावना की ये सलूक किया तो आप एक बार शांत मन से आंखें बंद करके सोचो कि आपके आपको कैसा लगेगा अगर आप महसूस करते अपने दिल को आँखों की नज़र से देखते हैं दिल को अपने बाहर निकालिए फिर आंखों से देखिए कि वाकई वो जो चोट आपने माँ बाप को मारी है अगर वो चोट आपके बच्चे आपको करे तो आपको कैसा लगेगा तो मेरे ख्याल में दोस्तों आपको किसी की उपदेश की जरूरत नहीं है आप खुद ही समझेंगे अपने बड़ों का सम्मान कीजिए अपने भाई बहनों से प्यार कीजिए और यही एक दुनिया है आप लाख कोशिश कर लो लाख आपके पास अब रमेश ही एक बात कहना चाहूँगी जाते जाते कि लोगों के पास आजकल बहुत फैसिलिटी होगी प्रॉब्लम ये है माँ बाप की जरूरत कम इसलिए हो रही है कि फैसिलिटी ज़्यादा अब दोस्तों एक बात चीज़ है टीवी वो सुख नहीं दे सकता <laughs> सेल वो सुख नहीं दे सकता मगर आजकल समय बिताने के लिए वो कहते हैं ठीक है, है काम चलाओ काम चलाओ ठीक है तो मैं समझती <laughs> हूँ वैल्यू वैल्यू की वैल्यूफुल चीज को वेल्यूलेस मत कीजिए मेरी हाथ जोड़ के अपने श्रोताओं से ये दुआ दुआ करती हूँ मैं किस्म से कि आप लोगों के मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से कि आप लोगों को कम से कम इतनी बुद्धि दे कि माँ बाप का सम्मान हमेशा करते रहें और मैं ये चाहूंगी कि आप मेरी इस बातों को थोड़ा अपने दिल में जगह दें जगह दें <laughs> चलिए आशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आपका ये मैसेज दिल तक पहुँच गया होगा क्योंकि वर्तमान समय में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं सुविधाएं ज़्यादा आ गई भले हम लोग किसी भी सिचुएशन में रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर साधन पहुँच गए हैं इस वजह से भी कहीं कही ना कहीं ये हमारी अंतरिक जो हमारी परिवार की भावनाएं हैं वो उसको कहीं ना कहीं खींचा करके दूर कर रहे हैं तो ये चीज़ें सबको समझ में तो आ रहा है लेकिन इसको कैसे बटोरें और कैसे टेक्नोलॉजी को ज़रूरत के समय यूज़ करें और अपने रिलेशनशिप को बना के रखें ये चीज़ें एक आर्ट की तरह हमें जो है सीखना पड़ेगा आने वाले समय में और मैं चाहूँगा कि सीखने के बजाय अभी से आप आदत डालिए कि माता पिता ज़रूरत के समय ना है नहीं है लेकिन वो हमेशा आपके साथ हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहेगी आप उनके साथ कैसे समय बिताएंगे इसके लिए आपको अभी रहना है उनके साथ में तब जाके आप उन चीज़ों को कर पाएंगे वरना जो चीज़ें आपके हाथ में हैं जो चीज़ें आपके आसपास हैं आप उन टेक्निकल चीज़ों में साधनों में अगर बुद्धि भटका देंगे तो तो ये ये आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे जी, तो जी आपने भाई बिल्कुल बात सही आजकल जो आधुनिक चीजों का है हमें भी कई बार बहुत महसूस होता है कि वो जो एक अंदाज होता था कि चलो उठो आज भाई से मिल के आए चलो उठो आज घूम के आए चलो ना तो वो अंदाज ही खत्म हो गया अंदाज उठाया की जो मैंने फोन कर दिया मगर ये चीजें बहुत ही चुभने वाली चुभने वाली है वो बात यही है कि जिन लोगों ने कुछ समय पहले जैसे आपने महसूस किए इन चीज़ों को दूसरे भी इन चीज़ों को महसूस करें और इसको प्रैक्टिकल करने की बात है जैसे आपने शुरू में भी कहा कि ज्ञान ले लिया लेकिन ज्ञान को अप्लाई करना होता है जीवन में तभी जाके हम अर्जुन बनते हैं सिर्फ ज्ञान सुनने से अर्जुन कोई नहीं बनता सुनने वाले हजारों होते हैं आचरण में आंतरिक मन में लाकर उसे उपयोग में लाने वाले एक ही होता है माना सौ में से एक <laughs> और दोस्तों एक चीज आप क्षमा करें रमेश जी मैं आपकी बात काट रही हूं हाँ। पर मैं एक चीज कहने से बाज नहीं आऊंगी हाँ। क्योंकि मुझे ये चीजें देखी क्योंकि हम जिस परिवार से पले है हाँ। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सबका सम्मान करो अपनी तरह से गलती ना करो क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ की कला लोगों के आप लोगों दोस्तों आपकी मर्जी से ये होता है आप समझते हो कला ये होगी कि हमने गाड़ी चलाना सीख लिया कला ये होगी कि हमने पेंटिंग बना ली कला ये होगी फूल पत्ते बना ली या कुछ नहीं दोस्तों कला एक ऐसी चीज है जीवन को चलाने का एक पहिए क्योंकि पहिए ऐसे है जितने गाड़ी में पहिए ज्यादा होंगे आप कहते तो बड़ी स्मूथ चलती है गाड़ी <laughs> तो ये कला ऐसी चीज है जैसे आपकी चलने की कला बोलने की कला और जीने की कला तो दोस्तों आप तो समझते हो जीने की कला क्या होती है जब अपने साथ में जुड़ कर चले तो मैं आपसे चाहूंगी हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर मेरे शब्दों ने आपको कोई चोट पहुँचाई हो तो आप मुझे क्षमा करना पर कृपा <laughs> करके अपने माँ बाप को साथ में ही रखिए उन्हें सम्मान दीजिए उनकी जीवन बढ़ता है दोस्तों जब भी किसी बड़े बुजुर्ग को आप सम्मान देते है ना तो वो अपने आपको समझता है मेरे जीवन के कई क्षण आगे आगे मेरे जीवन के बीते हुए जो पल है वो वापिस आ गए तो कृपा करके उन्हें अपनी जिंदगी वापस लौटाइए उनका समय वापस लौटाइए चलिए आशा जी धन्यवाद बहुत ही अच्छी, अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता इस बात को सुनकर आज से ही उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को जो भी बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अपने जीवन में अपने जीवन के अंतरकरण में समाकर उन चीज़ों को फिर से दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ऐसी शुभ आशा के साथ आशा जी को और मुझे दीजिए इजादत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद